राजयोग साधना की प्राथमिक सोपान अब हम अपने विषय पर आए हमें अब प्राणायाम श्वास प्रश्वास के नियमन के संबंध में आलोचना करनी चाहिए चित्त चित्रवृत्तियों के निरोध से प्राणायाम का क्या संबंध है श्वास प्रश्वास मानव देह यंत्र का गति नियामक प्रचक्र फ्लाईवील है एक बृहद इंजन पर निगाह डालने पर देखोगे कि पहले प्रचक्र घूम रहा है और उस चक्र की गति क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर यंत्रों में संचारित होती है इस प्रकार उस इंजन के अत्यंत सूक्ष्मतम यंत्र तक गतिशील हो जाते हैं श्वास प्रस्ता ठीक वैसा ही एक गति नियामक प्रचक्र है वही इस शरीर के सब अंगों में जहाँ जिस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रहा है और उस प्रेरक शक्ति को नियमित भी कर रहा है एक राजा के एक मंत्री था किसी कारण से राजा उस पर नाराज हो गया राजा ने उसे एक बड़ी ऊंची मीनार की चोटी में कैद कर रखने की आज्ञा दी राजा की आज्ञा का पालन किया गया मंत्री भी वहाँ कैद होकर मौत की राह देखने लगा मंत्री के एक पतिव्रता पत्नी थी रात को उस मीनार के नीचे आकर उसने चोटी पर कैद हुए पति को पुकार कर पूछा मैं किस प्रकार तुम्हारी रक्षा करूँ मंत्री ने कहा अगली रात को एक लंबा मोटा रस्सा मजबूत डोरी एक बंडल सूत रेशम का पतला सूत एक भृंग और थोड़ा सा शहद लेती आना उसकी सहधर्मिणी पति की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई जो हो वह पति के अनुसार दूसरे दिन सब वस्तुएँ ले गई मंत्री ने उससे कहा रेशम का सूत मजबूती से भृंग के पैर में बांध उसकी मूछों में एक बुंद शहद लगा दो और उसका सिर ऊपर की ओर करके उसे मीनार की दीवार पर छोड़ दो पतिव्रता ने सब आज्ञाओं का पालन किया तब उस कीड़े ने अपना लंबा रास्ता पार करना शुरू किया सामने सहद की महक पाकर मधु के लोभ से वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और अंत में मीनार की चोटी पर जा पहुंचा। मंत्री ने झट उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेशम के सूत को भी इसके बाद अपने स्त्री से कहा बंडल में जो सूत है उसे रेशम के सूत के छोर से बांध लो इस तरह वह भी उसके हाथ में आ गया इसी उपाय से उसने डोरा और मोटा रस्सा भी पकड़ लिया अब कोई कठिन काम न रह गया रास्ता ऊपर बांध रस्सा ऊपर बांध वह नीचे उतरा और भाग खड़ा हुआ हमारे इस देव में श्वास प्रश्वास की गति मानो रेशमी सूत है इसके धारण या संयम कर सकने पर पहले स्नायुक शक्ति प्रवाह रूप नर्वकरेंट्स सूत का बंडल फिर मनोवृत्ति रूप डोरी और अंत में प्राण रूप रस्ते को पकड़ सकते हैं प्राणों को जीत लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है